इस प्रकार तमाम वृंदावन में रस की धारा बह चली श्रीकृष्ण बलराम दोनों भाई अब बड़े हो गए तो अब वो मटकी वटके नहीं फोड़ते न वो गोपियों घरों में वैसे चपलता करते हैं जाते हैं न वो अब वो माखन की चोरी करते हैं अब तो बस उनके मन में एक दूसरी बात आई एवं ब्रजौ कसान प्रीत ये तलवाच्य स्वारी न वत्साल बभूवत अभिदूरे ब्रजभु सह गोपालक चारस दुर्वत्साना क्रीड़ा परिच्छ कुचिद वादय तो वेणु क्षेपण क्षिप क्वचि कुचित्दिणी कुचि कृत्रिम गोवृषा नर्दंत युजु परस्परम अनुकृतंत चेर यथा अब शुरू होते इनके वत्सारण लीला तो इन्होंने अब माता से कहा बोले मैया ये देख ये न सब मेरे साथी जाते हैं जंगल में गा चढ़ाने और मैं तो मैया देख बड़ा हो गया ना अब बड़ा हो गया मैया तो मैं भी जाऊंगा अब मैया ने जब ये बात सुनी तो मैया का हृदय धक धक करने लगा का कहा बेटा वो तो बड़े बड़े जवान जवान सब जो हैं वो जाते हैं तुम अभी बच्चे हो तुम नहीं ना मैया मैं तो जाऊंगा मैयारी में गाय चरावन गयी हूँ कहीं महर नंद बाबा सो बड़ो भयो न डू श्री रामा के कले आज सखा सब अरुहर संग लयी हूँ दहो भात कावर भर लयी हूँ भूख लगे सब खी हूँ बंसी बच की शीतल छेलत में सुख पही हूँ परमानंद दास संग खेलू जा तब नहीं मैया बोली कि देख बेटा वो बड़ा हो जाए तू तब जाना यूँ तू अकेला जाए और कहीं कुछ हो जाए तो बोले नहीं भैया अकेला नहीं जाऊंगा सीधामा को सुदामा को साथ ले लूंगा बोले ये सब बच्चे तो ऐसे बच्चे ही हैं बोले अच्छा दाऊ को साथ ले लूंगा दाऊ दाऊ भैया साथ चलेंगे फिर तो पर डर नहीं अरे बोले भूख लगेगी वहां तो बोले क्या अरे दहो भात कांवर भर लही हूं दही भात कांवर भर के ले जाऊंगा और भूख लगे तब तो खा लूंगा अरे बोले भैया सोएगा कहाँ तो भूख लगेगी खा लेगा फिर तू आराम कहाँ करेगा तू तो बंसी फिर बट के शीतल छूँ बोले पहले तो खेलूंगा बंसी बट के नीचे और फिर नींद लगे हुए सो जाऊंगा और मैया सोएगा सोऊंगा तो खेलने बड़ा आनंद और थक जाऊंगा फिर तू तो जाम तक नहीं हूँ जमा जुम्मन कोई बात है नहीं सारा मामला ठीक तो मैया सुन करके प्रसन्न हो जाती देखो कितना इसको बोलना आ गया कितना होशियार हो गया युक्तियां देता है अब तो ये रोज तो रोज बेचारी बात बदलती किसी तरह से खिलाती पिलाई सुलाती, पर ये अब अब तो ये तीन वर्ष के हो गए थे तो ये शैशव के अंत काल में कौमार की झांकी ये कौमार के दर्शन हुए उनको तो अब ये मैया बांध दी एक दिन धोती बांध दी तो कभी धोती खुल पड़ती <laughs> और कभी धोती बांधे बाजे लगता है बोले ये तो बढ़िया आपस तो खोल के फेंक देते फे देते और कभी फिर वो बच्चे जब कैसे बोले ऐसे नंगा भरता है तो फिर बांधने लगते अपने आप तो ही बंदी आते खुद लग जाती <laughs> इस प्रकार से बस्तुन दधा थी जननी निहित प्रयत्न भूय विभरित यश्योर्धन विकल्प लघु नित्य यष्णा इस प्रकार ये वस्त्र परिधान की मनोहर लीला चलती और कभी कभी क्या करते गए तो कपड़ा आ जाए ना पास तो कपड़े से और काम लेने लगते हैं एक दिन क्या हुआ कपड़ा लिया खोल और बैरों के सींग बांध ली उससे और लगे सींग बांध कर कितने पीतांबर से दो दो तीन तीन चार चार बैलों के सीख मांग रही बैल बिचारे कुछ बोलते ही बैल सारे के सारे इनके वो भी सारे के सारे में से भरे हुए बैल वो चाहते कैसे खेले हमारे साथ तो पीतांबर से जोड़ के बांध अगर फिर खींचते खींचे तो मैया पुकार रहे क्या करता बड़ा दुष्ट हुआ है और उधे नंद बाबा भी का भी हृदय का पर यह सुने तब ना इ इनकी तो चपलता बढ़ी जा रही कभी ये गायों से खेलें और कभी बछड़ों से खेलें और कभी बड़े बड़े बैलों से खेलें और बलराम जी भी साथ देने लगे उनके भी खेल के मन में फिर वो कन्हैया जिसमें राजी हो उसमें बलराम जी राजी तो मैया ने देखा कि अब तो कोई उपाय नहीं तो आपस में सलाह की नंदबाबा ने छोदा मैया ने कि भाई अब इनको घर में नहीं रखा जा सकता इनको गायों से बछड़ों से बैलों से इतना प्रेम हो गया है तो नहीं तो मानेगा नहीं तो काम करो छोटे छोटे बछड़े चरा करे समीप जा जा दूर न जाए पास ही जाए यदि वो संग्राम स्थान बिना न स्था तुम कार्य तो ब्रज स्वेशवत संचार बोले भाई अगर राम श्याम ये दोनों गायों का संग नहीं छोड़ सकते और उनके पास रहू उनको अच्छा लगता है तो, तो अच्छी बात यही है समझदारी की कि ये दोनों समीप रह करके दूर जंगल में न जाए और बछड़ों को चराया कर तो ये इनकी सलाह हो गई तो रात का समय बोले मैया कल जरूर जाऊंगा मैं तो बोले हा बेटा जान भेज है भेज दूंगी प्रसन्न हो गए मानो कुछ मिल जाए इनको बोले मैं जाऊंगा ना बस जाने दाऊ भाई ले जाऊंगे बोले दाऊ साथ लेकिन बोले देख बेकार ये सारे काम अपने तो शास्त्र से होते हैं शास्त्र क्या होता है बोले पंडित लोग जो कहा करते हैं वो तो बोले पंडित क्या कहेंगे बोले पंडित शांिल ऋषि को बुलाएंगे और मुंह निकलवाएंगे किस दिन जाना चाहिए और फिर वत्सारण महोत्सव होगा समझेंगे ये तुम बछड़ी चराने जाओगे ना पहले पहले और प्रसाद बटेगा बोले प्रसाद सबको मिलेगा बने हाँ तब कोई बात नहीं करो अब ये बात फैल गई तारे नगर में फैल गई राम श्याम अब बछड़ा चराने जाएंगे और ये भी कूदे कूदे फिर सा, सखाओं से कही आए बोले मैया ने कह दिया अब मैया बाबा ने भी कह दिया तो मेरे मजे में ये तो सब गोपो ने कहा ठीक है उन्होंने ठीक विचार किया नंद बाबा बड़े बुद्धिमान है अब इतने बड़े हो गए अब ये तो रहने जाने चाहिए इनको तो गोप जाति का स्वधर्म है करना चाहिए तो अब स्वयं नीलमणि जिसको स्वयं सुंदर चाहे और नंद बाबा कह रहे उसका विरोध कर सभी सब ने योजना को मान लिया श्रींगार और भगवान अब वो मुंह से निकले तब काम हो तो ये अपनी बाल चेष्टा से सारे वजवासियों को आनंदित करने लगे और ये अब बछड़ा चराने वाले बने तो अब वो वृंदावन में गोचारण लीला आरंभ होने वाली है ये जाने वाले हैं तो सब ब्राह्मणों को बुलाया गया नारायण देव की पूजा की गई भगवान की नारायण की पूजा के बिना कोई काम शुरू नहीं होता इनका ये परंपरा भगवान की पूजा के पूजा के बिना कोई काम आरंभ किया जाए वो सफल नहीं होता ये मान्यता रही तो छोटा मोटा काम भी छोटा मोटा काम भी ये सब करती भगवान की पूजा करके मुंद बाबा भी ऐसे ही करते तो आज पहले पूजा की गई कल स्थापन हुए चांदिल्य मुनि जी आए और यजमान नंद जी के द्वारा सारे कर्म संपन्न हुए नंदलाय और वे बाबा जो है बड़ी, बड़ी निष्ठा से ऐसे नहीं कि पूजा करने में ऐसी फेंक दे ना ये बड़ी निष्ठा के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ यशोदा तो रानी पास बैठी और ये पूजा करने लगे अब वो पूजा शुरू हुई फिर पूजा होने के बाद पुण्या बाबा बोले भू ब्राह्मणाह ममगृह पुणियाम भवंतु बुरवंतु हैं आप मेरे घर पुण्यावासन करें पंडित जी महाराज तो पंडित जी महाराज सब तैयार हैं तो महर्षि चांदिल का हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा अब उनके अंतर हृदय में घाम सुंदर की माधुरी भरी जो दशा यजमान की वही दशा याद की अब दोनों पूजा तो कर रहे हैं पर दोनों का जो मन है वो लगा है उसी तरफ तो गोपराणी ये कहती भाई पूजा जल्दी हो जानी चाहिए वो कहते हैं ये पूजा में कितनी देर लगेगी अब श्याम सुंदर बोले कितनी देर लगेगी सब तो आ गए हैं मेरे साथीवादी और ये सब मैया तू तो देर कर रही है अब सब काम हुए अब सबके तिलक करने की बारी हुई तो शानिंद जी महाराज ने श्याम सुंदर के तिलक किया बाबू जी के किया सारे गोप शिशुओं के तिलक लगाने लगे और ते गोप बालक का स्पर्श पाकर महर्षि तो मनो निहाल हो रहे हैं उनका हृदय निमग्न हो रहा है परमानंद में और बालकों के जो अभिभावक हैं माता पिता वो सब प्रसन्न है बोले देखो ना आज राम श्याम के साथ हमारे बच्चे भी सब जाएंगे धीनुराने और सबकी पूजा हो रही है ये देखो ऋषि जी सब जल्क तो लग लगा रहे तो सब सब सबके सब बड़े प्रसन्न सबने अपनी अपनी हैसियत के अनुसार दान दिया मैया ने सजा दिया था पहली बजरानी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया मैया ने और श्रृंगार करते करते मैया के मन में आया श्रृंगार करे फिर खोल दे श्रृंगार करे और फिर खोल दे तो क्या बात है तो मैया के मन में आया कि श्रृंगार से सजते नहीं कोई श्रृंगार ईद तो बोले जैसा लगता है ना ऐसा ये जितना श्रृंगार इसका है वो श्रृंगार से उल्टा विकृत हो जाता है ये हम लोग समझते हैं ना कि श्रृंगार से भगवान को सजा दें बाहरी वस्तुओं से अलंकारों से वस्त्रों से भगवान को विभूषित कर दें ये तो उन वस्त्रों की विषयों की महिमा हो गई मैया को इस बात का ज्ञान करा दिया श्रीकृष्ण ने श्याम सुंदर ने कि मैया ये वस्त्रा अलंकार तो जो तू मुझे पहना रही है ये तो इनको मैं धन्य कर रहा हूं मेरे अंग से लड़कर ये सज रहे हैं सजावट मेरी इनसे नहीं होती तो अब मैया कि जब ये मन में आया तो मैया भूल गई तो मैया उल्टा सीधा पहनाने लगे वहां गोट बसी धुनी सुन करके भैया हाँ मैया मैया ने हाथ के कड़े पैरों में पहनाने पहने पहना शुरू कर दी मैया ने करधनी करधनी जो रही वो श्याम सुंदर के गले में कंठी बोल के डाली अब मैया को सजाना है मैया के होश तो है नहीं मैया को तुम तो ध्यान में आ गई श्रृंगार से सजता नहीं सजा ही हुआ ये तुम तो पहना दो रोहिणी देवी ने देखा मैया का भाव कि कितनी प्रेम विवश हो रही हैं इनको होश भी नहीं रहा की कहा क्या पहनाना है तो उनके भी प्रेम आश्रू आगे गए रोहिणी जी के रोहिणी जी ने कहा मैया से कि जिसोदा तू जरा अलग हो मैं जल्दी कर दी दे तू देर हो रही है ऐसा नहीं कहा कि तू पहनाने में गड़बड़ कर रही है तो सबंग हो जाता तो कहा देख देर हो रही है ना वो देख नंद बाबा कह रहे हैं कि तो मैं पहना दू तो अच्छा बहन तू पहणी जी ने पहना दिया अब ये इन सब कामों को करते करते एक पहर भी गया अब ये आ जा के में खड़े हुए गए श्याम सुंदर चारों ओर से घेरे हुए इनको सब बच्चे अब नंदबाबा पास आ गए और नंदबाबा ने एक बड़ी सुंदर छड़ी बनवाई लाल लाल कोमल छड़ी और वो उनके हाथ में ले दी और सखाओं से घिर नंदलाल सुहत लाल लकुट कर राती सूथन कट चोलन और रंग पीता अंबर की गाती ऐसे गोप सबे बनी आए जो सब श्याम संगाती सबके सब अब गोचारण का वेश बनाकर के आया ना अब तो लकुटी हाथ में ली और वो पीछे पीछे दौड़ रहा है ना अब घर में तो रहना नहीं है तो बाबा ने कहा बोले आज एक काम करो पहला दिन है ना तो सब बछड़े भी सजाए जा तो बछड़ों पर श्रृंगार हुआ मतलब कोई दिव्य आवेश आ गया तो सब बछड़े भी से उठा करके रंधाए की तरफ देख रहे हैं कि हमारा भी कुछ होगा ना इनकी पूजा वूजा हो रही और हम तो खड़े गे अब तक जिनके पीछे इनको जाना है उनके पिले को लेकर लगा लगाया नहीं अभी तक तने में शाम सुंदर भी आ गए गोप मंडेली भी आ गई और बछड़े सब जो हैं ये चुपचाप खड़े हैं तो इनके इनका पूजन किया गया तिलक सब बछड़ों के लगाया गया इन पर कहीं कहीं इनको वस्त्र वस्त्र से सजाया गया सीहों को रंग दिया गया ये सब हो गया और हाथ में लकुटी ली लकुटी ली और चीजें अब तो वो बच्चे भी बच्चों ने कहा हम भी बंसरी मंगाने का नहीं यार तुम्हारे पीछे भी कोई बजाया करेंगे तो बंसरी थोड़ी छोटी थोड़ किसी ने मंगा ली किसी ने नहीं मंगाई कोई सींग किसी ने ले लिया किसी ने सिंगा लिया कि, कि, किसी ने ये लिया कि वो बांधने के लिए रस्सी वस्सी भी साथ ले ली ये सब सामान ले लिया साथ में और लेकर के सब खड़े हो गए अब वो हाथ को ऊपर उठाया तो बच्चे लगे कूदने पर बड़का सीख गए ना अगर चलाना ना सर तो बच्चे सब शांत तो हो गए तो अभी समझ गए कि बच्चे मेरी बात मान नहीं गये। समझ गए ना कि बच्चों को जब खिलाया तो हिल शांत गया शांत हो गए कि पहले से रिहर्सल करना पड़ता है ना तो सारी गोप मंडली बस आनंद नहीं गई बोल सब कैसे बोले ये बछड़े पाल मंदी गए सब गए बोल उठे लेकिन अब दो काम बाकी रह गए दो काम बाकी रह गए अभी तक मैया नहीं भेज सकी एक तो ये काम बाकी रह गया कि कन्हैया जब जाता है ना किसी काम आज तो नया काम जीवन में शुरू हो रहा है कन्हैया के गोपों का तो सब बड़ों के चरणों में गिर के आशीर्वाद ले लिया ये मैया के मन में है कि भाई बड़ों के चरणों में मस्तक रखकर आशीर्वाद लेकर ही जाए ये मैया के मन में है और दूसरी बात है कि भाई अब तक तो इसने जूते नहीं पहने अब वन में जाएगा कहीं कांटा वांसा गढ़ जाए कंकर गढ़ जाए वहां ये मणिमय राजपथ तो है नहीं अरे बन की वो जंगल की पगडंडियां हर कहीं मैदान में ऐसे दौड़ना पड़े बछड़ों के पीछे और कहीं तो ये जूते न होते रेंगने वाले जो जीव जंत हैं ये कहीं काट में कहीं कोई पत्थर ही चू बजा तो मैया ने बड़ी, बड़ी बड़ी सुंदर एक जूती का जोड़ा भी मंगा लिया नंद बाबा से पूछा नहीं पूछने से नठ बट जाए समय पर काम होगा तो अब वो जूता लिए अपनी चुपचाप खड़ी है कि ये प्रणाम कर सबको तो जूता पहना दू मैं तो अगर पहले पहनाने जाऊ ये खड़े से बड़े बूढ़े कहेगी क्या कर रही हो तब तो रुकना पड़ेगा बड़ों की बात माननी पड़ेगी तो बड़े बूढ़े प्रणाम लेकर सा हटें तब इनको मैं पहनाऊ तो देखते ही देखते शांडिल्य जी वहां पर थे ही अब उनके मन में क्या आया कि सबके चरणों पर दे के प्रणाम करने लगे शाम सुंदर प्रणाम करने लगे अब ये जिसके प्रणाम किया उसके तो बिजली दौड़ गई तमाम शरीर में और आशीर्वाद क्या रहे? उनके तो आशीर्वाद सबके सब, सब आंखों में सलील बनकर निकल पड़े कन्हैया ने जो प्रणाम किया तो ही उसके आंसू बहे लगे मुनि के ऋषि के बड़े के तो ये नीलमणि नहीं ये वंदना की सबकी यूं अब रही तीन की वंदना बाकी सब की कर ली सब की वंद सबको प्रणाम कर लिया तीन बाकी रह गए नंद बाबा रोहिणी जी और मां जशोदा इनके ये पीछे हट हाँ गए इसलिए कि पहले दूसरों के कर ली पहले दूसरे बड़े बड़े, बड़े बुढ़ों को कर ले ये तो नहीं तो ये होगा कि बच्चा तो अपनी मां बाप को मानता दूसरों को कहा मानता है अब अज्ञा हो गई दूसरों के तो दूसरों के मनों में कहीं दुर्भाव आ जाए कहीं आशिष न दे तो कोई मंगल हो जाए तो मैया को तो आशिष चाहिए सबकी तो अपने पहले प्रणाम न करने इसलिए अलग से हो गए अब उसको तो ये पता नहीं कि पहले किसको करना है बच्चे हैं अभी और बड़े बड़े लोग सब सामने आ गए प्रणाम करवाने के लिए सामने आ गए सब और ये भी भी की इसको कष्ट न हो तो अपने सामने खड़े हो तो ये प्रणाम कर ले प्रणाम करते गए करते गए अब तीन बाकी रह गए जब देख लिया सबके प्रणामों को सब आशीर्वाद देते रहे तब मैया प्रसन्न हो गई तो मैया सामने आगे बाबा से इशारा किया बाबा आगे रोहिणी जी को ले लिया अब इन्होंने तीनों को प्रणाम किया अब वो कहते हैं कि इस प्रणाम करने के समय जो रस की धारा बही उस धारा को कोई चित्रण कर दे भाषा के शब्दों में ये संभव नहीं तो जशोदा का हृदय किसी के पास हो तो वही इसको जान सके कि उस समय उनके हृदय में किस प्रकार के रस का संचार हुआ दूसरा कोई अनुमान ही नहीं कर सकता तो चित्रण तो कहां करे परन्तु बदरानी सावधान होगा भाई पहला दिन है ना अगर कहीं आज वृद्वनानी पागल हो जाए तो विघ्न पड़ जाए ना ये गोचा ये बस्चारण लीला में तो श्री कृष्ण के आंखों में आंसू नीला है मैया बड़ी सावधान है एक तरफ तो प्रेम उमड़ एक तरफ वात्सल्य भाव ये कि कहीं अमंगल में हो जाए पहली बात तो यशोदा रानी ने बड़ी सावधानी के साथ अपने को रोका दौड़ी और दौड़ करके जूती ले आई जूते लेके अब जब पहनाने की तो समझे नहीं कि ये मैया क्या कर रही है ये बोले मैया क्या करेंगे कहीं क्या करेंगे क्या नहीं कर हो खड़ी हो हाथ में क्या है ये तो जब जूतों की ओर सीट की गई तो हटके खड़े हो गए